तीनों युवकों को दे दिया और कहा ऐसी जगह में जाके कबूतर के गर्दन मरोड़ डालना जहां कोई देखने वाला न हो पहला युवक रास्ते पर गया दोपहर थी रास्ता सुनसान था लोग अपने घरों में सोए थे देखा कोई भी नहीं है गर्दन मरोड़ कर भीतर आके गुरु के सामने रख दिया कोई भी नहीं था उसने कहा रास्ता सुनसान है लोग घरों में सोए है किसी ने देखा नहीं कोई देखने वाला नहीं था दूसरे युवक ने सोचा कि अगर रास्ते पर गर्दन मरूंगा, पता नहीं कोई बीच में निकल आए कोई खिड़की से झांक ले वो एक गली में गया लेकिन अभी दिन था उसने सोचा रात तक रुक जाऊं पता नहीं कोई एकदम से गली में आ जाए जहां मैं आ सका हूँ वहां कोई दूसरा भी आ सकता है उसने रात तक प्रतीक्षा किया जब अंधेरा हो गया तो उसने गर्दन मरोड़ी और गुरु के पास जाके दे दिया लेकिन तीसरे युवक को पंद्रह दिन हो गए वो अभी भी नहीं लौटा अभी भी नहीं लौटा दोनों युवकों को खोजने भेजा वे कहीं से उसे पकड़ के लाए वो बड़ी मुश्किल में था वो अंधेरी रात में भी गया था अंधेरी रात गहरे से गहरे अंधेरे में भी बहुत कुछ था जो उसे देख रहा था चांद तारे देख रहे थे तो उसने सोचा कि नीचे एक तलघर में चला जाऊं वो एक तलघर में गया वहां चांद तारे तो न थे लेकिन जब गहरे गहरे में जाके उसने कबूतर की गर्दन पर हाथ रखा तो कबूतर देख रहा था उसकी दो आंखें चमक रही थी तो उसने फिर कबूतर की आंखें बांध दी कबूतर न देख सके और जब वो उसकी गर्दन को मरोड़ रहा था तब उसे ख्याल आया गहन अंधकार था कोई भी न था कबूतर की आंखें बंद थी लेकिन उसे ख्याल आया कि मैं तो देख ही रहा हूं और गुरु ने कहा था कोई भी न देखता हो तब वो मुश्किल में पड़ गया और जब उसके साथी उसे पकड़ कर लाए तो उसने कबूतर वापिस लौटा दिया उसने कहा यह ना हो सकेगा क्योंकि मैं कितने ही अंधकार में चला जाऊं कोई ना देखे कम से कम मैं तो देखूंगा और आपने कहा था जहां कोई भी न देखता हो तो उस गुरु ने दो तो युवकों को तो विदा कर दिया कि तुम जाओ तुम बहुत गहरी खोज न कर सकोगे तीसरे युवक को रोक लिया क्योंकि बहुत गहरे अनुभव पहुंचा था कि गहन अंधकार में भी मैं तो सेफ रह जाता हूं देखने वाला समाधि का भी पहला चरण गहन अंधकार है क्योंकि जब सब तरफ अंधेरा हो जाता है तो चेतना को बाहर जाने का उपाय नहीं रहता है चेतना अपने पे वापस लौट आती है इसलिए तो रात हम सोते हैं अगर प्रकाश हो तो नींद में बाधा पड़ती है क्योंकि चेतना को बाहर जाने के लिए मार्ग होता है अंधकार हो तो चेतना अपने पे वापस लौट आती है अंधकार में मार्ग नहीं है किसी और को देखने का इसलिए अपने को ही देखने का एकमात्र शेष संभावना रह जाती है और अंधकार के प्रति हमारा भय है इसलिए हम अंधेरे में कभी भी नहीं जीते अंधेरा हुआ कि हम फिर सो जाएंगे उजाला हो तो हम जी सकते हैं इसलिए पुरानी दुनिया सांझ होते सो जाती थी क्योंकि उजाला ना था अब नई दुनिया के पास उजाला है कि वो रात को भी दिन बना ले तो अब दो बजे तक दिन चलेगा बहुत संभावना है कि धीरे धीरे रात खत्म ही हो जाए क्योंकि हम प्रकाश पूरा कर लें अंधेरे में फिर हमें सोने के सिवाय कुछ भी नहीं सोचता क्योंकि कहीं जाने का रास्ता नहीं रह जाता लेकिन काश हम अंधेरे में जा सके तो हम समाधि में प्रवेश कर सकते पहले पांच मिनट हम गहन अंधकार में डूबेंगे एक ही भाव रह जाए मन में कि अंधकार है अंधकार है चारों तरफ अंधकार है सब तरफ अंधकार घिर गया और हम उस अंधकार में डूब गए डूब गए डूब गए पूर्ण अंधकार रह गया है और हम हे और अंधकार है। तो पांच मिनट पहले इस अंधकार के प्रयोग को करेंगे फिर मैं दूसरा प्रयोग समझाऊंगा फिर तीसरा और अंत में तीनों को जोड़कर फिर हम ध्यान के लिए समाधि के लिए बैठेंगे तो सबसे पहले तो एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा फासले बैठ जाएं, चिंता ना करें बिछावन की अगर नीचे भी बैठ जाएंगे तो उतना हर्ज नहीं है जितना कोई छूता हो क्योंकि कोई छूता हो तो कोई मौजूद रह जाएगा अंधेरा पूरा ना हो पाए तो बिल्कुल कोई ना छूता हो और इसकी भी ख्याल में रखें कि दूसरा हट जाए दूसरा कभी नहीं हटेगा स्वयं को ही हटना पड़ेगा तो हट जाए चाहे जमीन पर चले जाएं चाहे पीछे हट जाएं लेकिन कोई किसी को किसी भी हालत में छूटा हुआ ना हो इतने धीरे न हटें जमीन पर बैठ गए तो क्या हट जा हुआ जाता है बिल्कुल सहजता से हट जाए एक भी व्यक्ति छूता हुआ ना हो मैं मान लू कि आप हट गए हैं कोई किसी को नहीं छू रहा है अगर अब भी कोई छूरा हो तो उठ बाहर आ जाए और अलग बैठ जाए अब आंख बंद कर ले, लेख बंद कर ले, लेख बंद कर ले शरीर को ढीला छोड़ दे शरीर ढीला छोड़ दिया है आंख बंद कर ली है और देखें भीतर अनुभव करें अंधकार महा अंधकार है विराट अंधकार फैल गया है चारों तरफ सिवाय अंधकार के और कुछ भी नहीं अंधकार है अंधकार है बस एकदम अंधकार ही अंधकार है जहां तक ख्याल जाता है अंधकार अंधकार अंधकार पांच मिनट के लिए इस अंधकार में डूबते जाए बस अंधकार ही शेष रह जाए छोड़ दें अपने को अंधकार में और पांच मिनट के अंधकार का अनुभव मन को बहुत शांत कर जाएगा समाधि की पहली सीढ़ी ख्याल में आ जाएगी मृत्यु की भी पहली सीढ़ी ख्याल में आ जाएगी अनुभव करें अंधकार का बस अंधकार ही अंधकार है चारों ओर सब तरफ मन को घेरे हुए अंधकार है दूर दूर तक घनघोर अंधकार है कुछ भी नहीं सोचता हम हैं और अंधकार है पांच मिनट के लिए मैं चुप हो जाता हूं आप गहरे अंधकार को अनुभव करते हुए करते हुए अंधकार में डूब जाएं बस अंधकार शेष रह गया है अंधकार और अंधकार महाअंधकार सब अंधेरा हो कुछ भी नहीं सूझता अंधकार है जैसे अंधेरी रात ने चारों ओर से घेर लिया मैं हूँ और अंधकार है अंधकार अंधकार सोलव बिल्कुल अंधेरे में डूब जाएं अंधकार ही अंधकार सेफ रखें अंधकार है बस अंधकार है अंधकार ही अंधकार है अनुभव करते करते मन बिल्कुल शांत हो जाएगा अंधकार ही अंधकार है अंधकार ही अंधकार है मन शांत होता जा रहा है मन बिल्कुल शांत हो जाएगा अंधकार ही अंधकार छोड़ दे अपने को अंधकार में बिल्कुल छोड़ अंधकार ही अंधकार है बस अंधकार ही अंधकार है अंधकार में महान अंधकार चारों ओर रह गया मैं हूं और अंधकार है न कुछ दिखाई पड़ता कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता बस अंधकार ही अंधकार मालूम होता छोड़ दे बिल्कुल छोड़ दे अंधकार ही अंधकार से रह गया है और मन एकदम शांत हो जाएगा अंधकार परम शांति शांतिदायी मन का कण कण शांत हो जाएगा मस्तिष्क का कोण कोना शांत हो जाएगा अंधकार में डूब जाएं अंधकार ही अंधकार है अंधकार ही अंधकार मन बिल्कुल शांत हो गया है मन शांत हो गया है मन शांत हो गया है। अंधकार ही अंधकार है चारों ओर अंधकार है मैं हूँ और अंधकार है कुछ भी नहीं सूझता कोई और दिखाई नहीं पड़ता अंधकार है अंधकार है मन बिल्कुल शान तो मन बिल्कुल शान धीरे धीरे आंखे खोले बाहर भी बहुत शांति मालूम पड़ेगी अब धीरे धीरे आंखे खोले